तीन मूर्तियां विजयनगर राज्य में काफी चहल पहल थी दूसरे देश से एक विद्वान विद्वान सोने की तीन मूर्तियां जो लेकर आया था सभी मूर्तियां एक जैसी थी उनमें जरा भी फर्क दिखाई नहीं देता था विद्वान ने राजमहल में चुनौती दी इन तीनों मूर्तियों में कुछ फर्क है जो व्यक्ति इस फर्क को पहचाने मैं उसे दस सोने के सिक्के इन मूर्तियों के साथ पुरस्कार भी दूंगा यदि दस दिनों के अंदर कोई फर्क नहीं पकड़ पाया तो मुझे दस सोने के सिक्के देने पड़ेंगे मूर्तियों की प्रदर्शनी की गई नौ दिन बीत गए मगर किसी को भी मूर्तियों में कोई अंतर नहीं दिखाई राजा को चिंता होने लगी विद्वान को सोने के दस हजार सिक्के देने के साथ हार भी माननी पड़ेगी तेनालीराम ने कहा महाराज चिंता न कीजिए अभी पूरा एक दिन बाकी है किसी तरह तीनों में अंतर पता लगा लेंगे दसवां दिन आया राजमहल में सभी चिंतित थे तेनालीराम ने मूर्तियों को कई बार घूर कर देखा उसने एक पतली डंडी को एक मूर्ति के कान में डाला डंडी दूसरे कान से बाहर निकल आई उसने डंडी दूसरी मूर्ति के कान में डाली अब डंडी मूर्ति के मुंह से बाहर निकली जब उसने डंडी तीसरी मूर्ति के कान में डाली तो वह अंदर ही रह गई सभी दंग रह गए तेनाली राम ने विस्तार से समझाया तीनों मूर्तियों में एक यह फर्क है पहली मूर्ति मूर्ख जैसी है वह जो भी सुनती है उसे दूसरे कान से बाहर निकाल देती है दूसरी मूर्ति सामान्य व्यक्ति के जैसी है जो भी सुनती है बिना सोचे समझे दूसरों को बता देती तीसरी मूर्ति महान व्यक्ति जैसी है जो कुछ भी सुनती है उस पर पहले गहराई से सोच विचार करती है सभी मौजूद व्यक्तियों ने तेनालीराम की प्रशंसा की विद्वान ने तेनालीराम को तीन मूर्तियां और दस हजार इनाम के रूप में दिए तेनालीराम ने मूर्तियाँ राजा को दे दी और सिक्के अपने पास रख लिए